रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक ग्यारहवा भाग अठारह में प्रफुल्ल ने पीएचडी की उपाधि हासिल की उसके बाद उन्होंने होप पुरस्कार जीता और विश्वविद्यालय की केमिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बने एडिन प्रवास के दौरान उन्हें उन्हें रसायन विज्ञान से गहरा प्रेम हो गया। 1888 में जब वे भारत लौटे, तो विश्वविद्यालय की नौकरी ढूंढने में दिक्कत हुई क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय में नौकरियां अंग्रेजों के लिए आरक्षित होती थी बाद में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में नौकरी मिली जहां उन्होंने पूरे सत्ताईस वर्ष पढ़ाया रे अपनी कक्षा में वास्तविक प्रयोग दिखाते इससे उनकी कक्षाएं प्रेरक और प्रभावी बनती उनके छात्रों में दो भावी दिग्गज वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा और सचेंद्र बोस नील रत्नघोष और जेसी घोष जैसे अनेक होशियार छात्र प्रफुल्ल चंद्रे की आकर्षित हुए और इस प्रकार रसायन विज्ञान के पहले भारतीय केंद्र का जन्म हुआ धीरे धीरे इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली रेडियो तरंगों पर अनुसंधान के लिए विख्यात जगदीश चंद्र बोस कॉलेज में रे से तीन साल वरिष्ठ थे ये दोनों मित्र की शुरुआत में भारतीय विज्ञान के कर्णधार थे इंग्लैंड प्रवास के दौरान रे विज्ञान और उद्योग के बीच के संबंध को अच्छी तरह समझ पाए थे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की रुचि केवल भारत के कच्चे माल में थी यहाँ पर उद्योग स्थापित करने में नहीं यह काम रहने किया। उन्होंने दवाइया रायनिक आम्ल और अनेक अन्य उत्पाद बनाने पर अनुसंधान किया इसके फलस्वरूप सन 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना हुई परंतु यह काम बहुत कठिन था। नींबू से सिट्रिक बनाने का उनका प्रयास असफल रहा। गंधक आम्ल को व्यावसायिक स्तर पर बनाने में भी वे असफल रहे अंत में वे जानवरों की हड्डियों से कास्टिक सोडा बनाने में कामयाब हुए उन्हें कई बार पुलिस और अपने पड़ोसियों को सफाई देनी पड़ी कि वे मनुष्यों की हड्डियां नहीं उपयोग कर रहे हैं पर उनके इन प्रयासों के अनेक लाभ हुए जैसे जैसे उनकी कंपनी ने तरक्की की वैसे वैसे अन्य लोग भी उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हुए रे ने चीनी मिट्टी साबुन और डिब्बाबंद फलों के उद्योग भी लगाए